भाइयों और बहनों आप लोगों ने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव हो गए हैं वो सब भरा होगा उसमें काफी प्रस्ताव तो ऐसे हैं कि जो हमारे जीवन में और जीवन के बड़े हिस्से में ऐसा कहो कि हर एक आदमी को काम के हैं वो ऐसे नहीं है कि जो प्रस्ताव का अमल हुकूमत को करना है जवाहरलाल जी को राजेंद्र बाबू को राजेंद्र बाबू तो उसमें से निकल गए हैं अब और दूसरों को उनको भी करना है जैसे कि वो कंट्रोल रखें हैं खाने पर पहनने पर हर चीज में अब तो कंट्रोल ही कंट्रोल है तो उसका अमल तो उनको भी करना है ऐसे हमारे भी करना है अगर हम दगाबाज रहें और हम अपना कर्तव्य पालन न करें हम एक गज कपड़े से चला सकते हैं तो हम दस गज लेकर रखें तो अच्छा किसी को देना होगा तो देंगे आइंदा नहीं होगा तो हमारे घर में तो पड़ा रहेगा ऐसे हम बन जाएं कि हम अपना ही देखें और हिंदुस्तान का देखें नहीं तो खुद चीज हमारे पास पड़ी हो तो भी वो तो खोटने वाली है जब हम बदमाश हो जाएं और हम हिंदुस्तान के न रहें हम अपने ही लेते हैं तो पीछे वही नतीजा आ सकता है तो वो प्रस्ताव तो मेरा इरादा तो ऐसा था आज के एक एक को लेकर पीछे आपको समझाऊँ पढ़ा हूँ तो जब मौका मिल गया तो मैं समझाऊंगा। लेकिन आज एक उसका क्या मतलब है वो तो कह दूँ तो पहली बात तो यह है कि वो जो प्रस्ताव है वो हम सब एक एक आदमी को लागू होता है और एक एक आदमी को अगर लागू होता है तो हमारे क्या करना है कि हम हिंदुस्तान के हैं तो मेरे न हिंदुस्तान वो सारा का सारा वो कुमारी से तो कश्मीर तक एक हिंदुस्तान उसके दो टुकड़े हो गए हैं इससे हमें क्या <laughs> लेकिन हम सब भाई भाई हैं तो वो हमारे को कि मैं एक जिम्मेदारी नहीं खाना चाहिए वो खा लेता स्वाद के लिए खा लिया तो वो तो चोरी कर लेता है और वो हिंदुस्तान का आज गुन्हगार बन जाता है क्यों? कि वो तो यूं मानते हैं कि हिंदुस्तान के पास जितना चाहिए इतना अनाज नहीं है इसलिए लोगों के लिए गरीबों को नहीं मिले तो उसी पर लेना चाहिए तो बच्चे तो धनी को भी ले लेते हैं धनी लोग अगर उनको एक छटांग या तो चार छटांग या छह छटांग अनाज मिले उसी से अपना गुजारा करें तो तो मैं समझ जाऊँगा कि धनी और गरीब दोनों एक सा हो गए ऐसा है ही अभी दूसरों धनी को तो मैं छोड़ ना जिस धनी के घर में पड़ा हूं उसी की बात करू आप मुझको पूछें कि क्या घनश्याम दास जी के घर में वो तो जीतना वहां से उनका हिस्सा का मिलता है इतने से ही वो गुजारा करते हैं तो मुझको कहना होगा शर्म के मारे कहना होगा आपको क्योंकि सत्य तो बोलना है तो ऐसा तो है क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि हर जगह से उनको तो मिल सकता है मुझको लो का घर को तो तो छोड़ो मैं दो तो मेहमान पड़ा हूं ना मुझको कभी ऐसा पत, नहीं पता चलता है कि अच्छा यहाँ आते हैं वो सब लड़कों को दूध मिला है या नहीं मुझको तो दूध मिला है तो मैं ले लेता हूँ मैं थोड़ा देखता हूँ कि दूसरों को मिलता है नहीं लेकिन मुझको कहा से मिलता है वो दूध क्योंकि यहाँ आकर बकरियों को रखते हैं और तो बकरियों को डोना चाहिए एक बकरी से बुरा नहीं होता दो को रोको तीन को रखो लेकिन हाँ महात्मा हो ना तो उसको तो दूध दे दो महात्मा के लिए गेहूँ चाहिए अच्छे गहूँ चाहिए तो घऊँ कहीं से भी पैदा करो उसको दे लो मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि ये घऊँ तो सीधी तरह से आए हैं कि कैसे आए हैं इसलिए भाजी चाहिए तो महात्मा को भाजी लो फल चाहिए तो उसको भल दो वर्किंग कमिटी के मेंबर आते हैं तो उसको देना चाहिए कुछ तो उसको फल का रस वो सब कहां से वो कोई रेशनिंग है नहीं है मैं समझता हूँ वो समझते हैं लेकिन करें क्या करोड़ों रुपया की जायदाद रख के बैठे हैं तो वो वो रहें उनको मिल सकता है तो भी वो भूखों रहे वो नहीं लेकिन गरीब कहा से लाएगा तो ऐसा जो बनता है उसमें अगर धनी लोग वो सच्चे होते हैं, करते हैं वो व्यापारी लोग सच्चे बनें और कहें कि हम इसमें से कोई अनुचित नफा नहीं उठाएंगे नफा लें आराम से लें, मैंने नहीं कहता हूँ उसको मुफ्त देना है आखिर में उसको भी पेट तो भरना है ना ले लें लेकिन सब एक ही नफा लें और ऐसे करें तो फिर फूड कंट्रोल क्या कोई कंट्रोल ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का तो ये है वो तो मैंने आपको कह दिया लेकिन इसी तरह से आप सब का समझे लेकिन सबसे आला दर्जे की चीज तो ये है कि हम अगर शांति से नहीं बेच सकते हैं और मुसलमान आया तो कहो कहा उसका तो काटलो गा और वो यहाँ से भाग जाए तो कैसा अच्छा है तब पीछे इतने पड़े हैं वहाँ से भाग कर आए हैं डर के मारे जायदाद छूट गई तो चलो उसको तो रखे यहाँ तो वो लोग यहाँ रह जाए और इसलिए मुसलमान को हटा दो तो वो नहीं है उसमें जो तो हमको हुक्म दिया है और या तो हमसे अपेक्षा करती है और इंडिया कांग्रेस कमेटी वो तो ये है कि वो भी हमारे भाई हैं और जिस जगह पे पड़े हैं वहाँ उनको आराम से रखना है आराम से उनको रहने देना है तब पीछे हम जो वहां से डर के मारे अपना सब छोड़कर आ गए हैं घर बार बनाया था ऐसा खूबसूरत था कोई रखपट्टी था कोई करोड़पति था किसी के पास सैकड़ों थे हजारों नहीं थे लेकिन कोई भूखा नहीं मरता था ऐसे आदमी आए जो बिल्कुल भूखों मरने के लायक है वो तो बेचारे वहां अभी भी पड़े हैं उस वो कैसे परेशानी में है वो भी मैंने तो सुन दिया है तो सब बात तो मैं आपको नहीं सुनाता हूँ आज न सुनाना चाहता हूँ लेकिन ऐसा है तो हमारे क्या करना वो फर्ज हमारा क्या है वो वो हमारे प्रस्ताव बताता है वो सबसे अलग लीजिए का प्रस्ताव तो वो है कि हमारे ऐसे करना ही नहीं है कि वो जो है मुसलमान या रहते हैं वो तो अभी बिल्कुल निकमे है वो हिन्दुस्तान के है ही नहीं पहले से हम मानकर भी थे मेट्रो तो को हम बड़ा गुना करेंगे इसलिए सब का ये परम धर्म हो जाता है तो किसी को निकाले लेकिन मैं देखता हूँ क्या कि वो तो बात तो चल रही है तीन दिन चार दिन तक तो वो काम चला वर्किंग कमेटी में कुछ आया था तो भी उसका इशारा अखबारों में तो आया था फिर भी होता है क्या कि वो मुसलमान जा रहे हैं वो तो जाना ही चाहिए उसको और पीछे परेशान आकर मुझको कहते हैं कहा तुमने जोर दिया इसलिए वो हो गया लेकिन हमको तो डर तो ऐसा है के नहीं उन लोगों को तो जाना ही चाहिए मुसलमानों को अगर नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे यहाँ तो पीछे उनको मरने दोगे क्या ऐसा मुझको पूछते तो मुझको क्या पूछते मैंने तो कह दिया है कि मैं तो करूंगा या मरूंगा जब मैं मरने के लिए तैयार हो गया हूं तो मुसलमान को यहां मरना पड़े तो मुझको क्या डर है मरे आखिर में वो मना कि तीन सौ मिल चले जाए जा रहे के तो मैं तो सुनता हूं। और हम ऐसे निष्ठुर बन गए हैं कि कह सकते हैं कि है हाँ, हमारे कैंप में बहुत बहुत मृत्यु की संख्या नहीं आती है रोज दस बीस मरते हैं है पाँच हजार पांच हजार है दस हजार है पचास हजार है उसमें अगर इतने मरते हैं तो आप हिसाब तो निकालें कि तब हिंदुस्तान में इस, इस, इस, इस अंदाज से कितने मरनी चाहिए तो इतने तो नहीं मरते हैं लेकिन हम ऐसे आज कठोर दिल के बन गए हैं कि वो तो इतने मरते हैं उसकी कोई परवाह नहीं कैसे मरते हैं कि वो किसी को खाना नहीं मिलता है किसी को पहनना नहीं मिलता है किसी को हेजा हो जाता है किसी को डिसेंटली है किसी को कुछ भी किसी को कुछ भी ऐसे मरते हैं तो क्यों मरते हैं वो हमारे दिल में आज तो वो पैदा ही नहीं होता है पैदा ये होता है कि हम क्या करते हैं ले! हम खाते हैं कि नहीं हम पीते हैं कि नहीं और हमारा पड़ोसी वो हैं वो भाग गया है कि नहीं मुसलमान अगर हैं तो तो बच्चे वहाँ हम हिंदू को रखें सिख को रखें ये हमारे नहीं होना चाहिए ऐसी मैं तो कहता आया हूँ लेकिन अब तो ए के लोग कहते हैं तब मुझको सुनाते हैं कि वो तो भी हर जगह पे वो परिवर्तन हुआ नहीं है तो एक तो सर, सही सीधी बात है कि वो करोड़ों के तक पहुँचाना है तो कोई एक तो में थोड़ा पहुँचता है नहीं पहुँचता है वो मैं समझता लेकिन मुझको तो दूसरी एक चीज़ सुनाते हैं वो खतरनाक बात है कि वो भाई इस वक्त कर तो लिया कर तो लिया के, के तुमको क्या उनको उनको रंज पहुंचाना और पीछे वो बड़े बड़े पड़े हैं जवाहरलाल जी हैं सरदार जी हैं राजेंद्र बाबू थे ऐसा कहो तो अभी क्या उनको नाखुश करें तो इसलिए कह देख अच्छा हाँ हाँ करो लेकिन आज कांग्रेस में ऐसे बन गए हैं कि दिल में वो नहीं है दिल में तो ऐसा है वो तो ऐसा है। और थे लेकिन अभी तो उनको रहना ही नहीं चाहिए तब तो हिंदू धर्म का भरा हो जाएगा और हिंदू धर्म चल जाएगा वो जानते नहीं है कि हिंदू धर्म इससे नीचे पड़ रहा है और रोज मरो तक हमने अपना दिल का दिल को बदल नहीं दिया है वहां तक लेकिन ऐसी अगर बात है तो कितनी खतरनाक बात है वो लोग कहते हैं ऐसा करने वाले हैं अगर जितने लोग आए वो तो सारे हिंदुस्तान के नुमाइंदा है सारे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं तो इतने लोग आए और वो सब एक ही दिल के हैं और होने चाहिए कहा है उन्होंने तो मैं आपको कहता हूँ कि तब तो हिंदुस्तान की शक्ल बदलनी चाहिए क्योंकि उनका तो विशेष धर्म हो जाता है कि हम दूसरा होने ही नहीं देंगे तो जितने लोग यहाँ से चले गए हैं उनका ये धर्म होता है कि अभी हिंदुस्तान में जो लोग पड़े हैं वो किस तरह से आते हैं किस तरह से उनके साथ बात करते हैं और उसमें तो ये है कि हमको आश्वासन होने वाला नहीं जब तक जितने मुसलमान यहाँ से परेशान होकर चले गए वो सब वापस नहीं आते तो हमारे तो हिंदुस्तान में ऐसी आबो हवा पैदा करनी चाहिए ना कि वो वाप, वापस आ सके तो वह पैदा करने में कोई बड़ी दुश्वारी नहीं पड़ी है ये खूबी की बात है कि अब तो सब मुसलमान तो गए नहीं है साढ़े तीन करोड़ तो अभी पड़े उसमें से जो गए हैं तो गए मुझको कोई पता नहीं है किसी को मुझ पता नहीं है कि कितने लोग यहाँ से चले गए हैं और कितने आने वाले हैं लेकिन मान लो कि जितने गए वो सब के सवार जाते हैं तो उनके तो घर पड़े थे अपने घर में रहेंगे रे रह जाएंगे उसमें तो हमको ना खर्च पड़ेगा ना कुछ और खुशी से आने वाले नहीं खुशी से आते हैं तो नहीं आवे तो दूसरी बात है तो हम तो उनका घर को खाली रखें हमारा काम है ना लेकिन आज ऐसे होता नहीं है क्यों नहीं होता है क्योंकि लोगों के दिल में ऐसा है कि वो जो किया तो है लेकिन वो ऐसे ही है उदपतांग बात हमने कर ली और दिल से नहीं की है ऐसा अगर है तो मैं कहता हूँ कि हमारी बड़ी इसमें तो नाली सी होती है और ऐसा ही दुनिया सारी हसेगी अच्छा हिंदुस्तान के, के तो नुमाइंदे आए थे वो ऐसे खोटे थे क्या मेरी उम्मीद तो है कि मैं सुनता हूँ वो सही नहीं है और खोते नहीं है और वो तो कह करना ही चाहते हैं कि वो दिन चले गए कि जब हम दिल में ऐसा गुस्सा रखते थे कि वो चले जाए तो नहीं उसको हम बुलाने वाले हैं भाई भाई कहने वाले हैं तो वो आज हो सकता है आज अगर मैं समझ लू एक ही आदमी के यहाँ के लोग दिल्ली के हैं तो सब अच्छे हो गए हैं गोरगा के हैं जिला है वो तो के अच्छे हो गए पानीपत पानीपत का तो चल रहा है मैंने आज भी सुना कि पानीपत में चला गया था आपको सुनाया था लोगों ने सबने कहा मुसलमानों ने कहा, कहा हिंदुओं ने कहा कि नहीं कोई मुसलमान को जानी जरूरत नहीं लेकिन और उस वक्त तो मोहल्ले थे कि जो वो तालापुंजी थे अभी मैं सुनता हूँ कि वो तो घर खुल गए हैं और क्यों खुल गए हैं कि वहाँ जो तो रेफ्यूजी आए हैं वो जाकर बेच गए हैं उसमें मुसलमानों के घर में अब ऐसा हो जाता है तो पीछे किस तरह से मुसलमान निश्चिंत होकर वहां रह सकते हैं तो हो सकता है कि तब कहें कि भाई हमको तो पाकिस्तान में भेजो पाकिस्तान में कोई जन्नत नहीं पड़ा है वहाँ कोई उनके लिए वो खीर भोजन नहीं है अच्छा भोजन नहीं है अच्छा पीने का नहीं है कहाँ से हो सके आखिर में वहां भी जैसे हम गरीब है ऐसे पाकिस्तान में भी गरीब बड़े हैं और उनके पास बड़ा इंतजाम है हमारे पास नहीं है ऐसा नहीं है पाकिस्तान मैं तो जानता हूँ ना पाकिस्तान में पढ़े हैं वो क्या उसको कहते हैं लिखते हैं कहते हैं कि भाई हम हमको तो परेशानी में है इससे तो बेहतर था कि हम वहाँ पढ़े रहते अगर हम ऐसा डर न जाते कोई मार डालेगा तो हमारे घर में तो थे यहाँ तो हम घर में छोड़ दिया सब छोड़ दिया अब यहाँ पड़े हैं कैंप में पड़े हैं पढ़ी परेशानी है, है। होना ही चाहिए जैसे कि है तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे सच्चे बनना है पाकिस्तान पानीपत में वो मेरे लिए तो एक कसूटी बन जाती है पानीपत तो यहाँ से पचास मील है वो को थोड़ा दूर पड़ा है पानीपत और दिल्ली में क्या है दिल्ली पानीपत पानीपत वो तो एक चीज है तो पानीपत में लोग पड़े हैं वो मुसलमान उनको अगर जाना पड़े एक एक को भी अभी तो मैं तो कहूँगा कि मुझको चुभेगा और आपको भी सुबना चाहिए क्यों जाए उनका घर पड़ा है घर में रहे और घर में रहें तो बैठे आपके पास से खाना भी नहीं मांगे आज तो मांगते हैं क्योंकि उनको मिलता नहीं है पैसा देने से तो मिलना चाहिए वो तो मेहनती आदमी है सब के सब मेहनती है वो मेहनती है और कारीगर पड़े हैं करते हैं खा पैसा मिलता है उसका पैसा का खाना ले हैं और खाए पैसे हम दें और खाना न मिले तब तो पैसे हमको मर लाई है ना वो कहा से जाएंगे पैसे दे ले, ले वो कर सकते वो तो भिक्षुक नहीं है इस तरह से रहने वाले लोग हैं जो इस तरह से कारीगर लोग भाई भाई वा, तो हमारे नहीं है वो क्यों हमको डराते हैं उनसे हम क्यों डरे वो क्यों मारपीट करें तो वहां तो मुझको तो बीस हजार आदमी थे उन्होंने कहा कि नहीं खुशी से वो रहें और हम किसी पर कुछ भी करना नहीं चाहते हमारे पर कोई होता है परेशानी में यहाँ पड़े हैं तो परेशानी के बदलाश करेंगे लेकिन किसी का घर में क्यों बैठ सकते हैं ऐसे वो हो जाए अगर उन लोगों ने समझ ना समझ लिया है तो मैं कहूँगा यहाँ से भी पानीपत में जितने पड़े हैं उनको जो रेफ्यूजी है आशित है उनको कि उनको ये घर तो छोड़ देना चाहिए मुसलमानों के घर में बैठ गए हैं और मुसलमानों को उनको कहना चाहिए कि आप हमसे डरे नहीं हमारा देख लेंगे हम और पीछे उसमें कि कोई सिपाही की हमें क्या जरूरत है पुलिस ऑफिसर की क्या जरूरत है हम तो आपस आपस में अपना कर लेंगे उनका काम ये रहता है पुलिस ऑफिसर का सबको जितना खाना आता है वो खाना दे देना वो खुराक दे, दे देना कपड़े आते हैं तो कपड़े दे देना चाहिए वहां सब सफाई रखना चाहिए और कैंप में अगर नंगे पड़े हैं तो उनको कपड़ा दे, दे देना है बूखों पड़े हैं तो उनको खाने का देना है प्यासे पड़े हैं तो उनको पानी देना है ये तो उनको करना है लेकिन उससे ज्यादा कोई भी करने की जरूरत नहीं रही ऐसे अगर हम बने तब तो मैं समझता हूँ कि जो एआईसीसी ने जो जो प्रस्ताव किए हैं वो भले किया अच्छा किया है और हम भी उसके लायक हैं और हम सब कांग्रेस के लिए अदब तो रखते हैं सुवरना दिया है या नहीं दिया है लेकिन वो जानते हैं कि इतने वर्षों से जिसने लोगों की खिदमत की है वो बुरी संस्था नहीं हो सकती है वो संस्था ने जानबूझकर बूझ देखभाल करके अगर ये हवा बिल्कुल बिगड़ गई है तो भी ऐसे प्रस्ताव किए हैं तो उस प्रस्ताव की सच्ची टाइल हम ये करते हैं कि हम अपने अमल में जो करना चाहिए वो कर लेते आज तो इस बारे में इतना ही आपसे मैं कहूँगा